169 अध्याय प्रमेह रोग निदान धर्मंत्र भारा ने कहा हे सुस्त्रों अब मैं आपको प्रमेह रोग का निदान सुनाऊंगा कि प्रमेह 20 प्रकार के होते हैं उनमें 10 प्रमेह कफ जन्य 6 प्रमेह पित्त जन्य और 4 प्रमेह वाह जन्य हैं इन सभी में भेद मूत्र और कफ की संश्रमित होती है प्रमेह का सबसे पहला प्रकार हारित प्रमेह है इस प्रमेह के होने पर रोगी को कटु रस मिस्रत मूत्र हल्दे के समान मल मूत्र होता है इस प्रमेह का दूसरा प्रकार मंजिष्ठा में है मंजिष्ठा में के होने पर मंजिष्ठ वर्ण के जल के सदृश्ट होता है, इसका तीसरा प्रकार है रक्त में इस रक्त में के होने पर रक्त वर्ण की आभा वाला, कच्चे मांस के गंद से समानवित तथा लवण तत्वों मिश्रित मूत्र होता है। वसा में ही मिला हुआ मूत्र अथवा केले चरबी ही, केवल चरबी ही बार बार निकलती है। वसा मज्जा में ही व्यक्� जब प्राणी मतवाले हाथे के समान असंयमित वेग से अधिक समय तक मूत्र निकालता है, जिसके साथ एक चिपचिपा टा पदार्थ आता है, और वहां कदा कदा बीच बीच में रुक भी जाता है, तो उस रोगी को हस्त में ही मानना चाहे। हस्त में प्रायः वृद्धावस्था में होता है, जब व्यक्ति को मधु के समान मूत्र होता है, अर्थ वह दो प्रकार का होता है, एक तो धातु के छीन होने पर वायु के कुपित होने से तथा दूसरा पितादी दोषों दूसर से वायू का मार्ग रुक जाने से होता है। इस प्रमेय से ग्राहक रोगी प्रायः अन्य सभी दोष जन्य प्रमेयों के लक्षणों से संसुक्त होता है। ऐसे रोगी में अन्य दोषों के लक्षणों का आगमन कोई कारण नहीं रखता बिना निमित्त के ही रोगी के शरीर पर प्रकट कर देता है यह ऐसा प्रमेय है कि क्षण में नष्ट हो सकता है और क्षण में ही अपने पूर्ण बल के साथ उभर सकता है आता रोगी को चाहे कि वह कष्ट उठाकर भी इस वर्ग भेद वाले मधुमेह का निदान कर इसकी सामान्य उपेक्षा कर देना प्राणी के शरीर का सब कुछ मधुमेह को ही प्राप्त कर देता है अर्थात शरीर के समस्त स्रोतों में इसका विकार पहुंच जाता है और एक दिन मधुमेह के अतिरिक्त कुछ शेष ही नहीं रह जाता उसकी असाध्य मृत्यु हो जाती है अकाल मृत्यु हो जाती है इसका विस्तार हो जाने पर सभी प्रकार के मेह में रोगी पाए मधुरता इन सभी प्रमेहों में नष्ट होती हैं इसलिए इन सभी प्रमेहों को मधुमेह ही कहा जाता हैं। इस प्रमेह में रोगी अपच आरोचि वन अनिद्रा खांसी और हीनस के उपद्रव से ग्रस्त हो जाता है कफजन्य प्रमेह से वास्त तथा मूत्ररा से भाग में पीड़ा भ्रष्ट पृष्ठ शरीर का लक्षण और ज्वर के उपद्रव जन्म लेते हैं पित्त प्रमेह होने पर रोगी के शरीर में दाह कृष्णा खट्टी डकार मूर्छा अतिसार एवं मलभेद का विकार होता है वातज प्रमेह में उदावर्त कंपन सराविका, कच्चिका, विनता, अजली, मसूरिका, सर्पिका, पुत्रना, सविदारिका और विद्रथी नामक दस प्रकार की फंसियां प्रमेहरू की अपेक्षा कर देने पर उत्पन्न होती हैं। प्रायः कपजन्य दोष से संलस्त होने के कारण खाया हुआ अन्न प्रमेह रोग के रूप रुक में प्रनित हो जाता है। उसका रस मूत्र के मार्ग से निकल जाता है। मधुर अम्ल लवण अष्टनिक्षेप भारी चिकना और सीतल पे नया चावल मजरा मिर्च मसाला मांस एकचुरा सेंकुड़ गोरस के सेवन और एक स्थान और एक आसन पर सहन इस मधुमेह र इस प्रमेह रोके होने से कफ वस्तिभाग में पहुंचकर उसको दूसित कर देता है। तरन पर वहां स्वेद मेधा वसा और मांस से युक्त शरीर को दूसित करके सिथिल बना देता है। जब कफ पहले छीन हो जाता है, तो वाय मूत्र के से पित्रक्त और धात को वस्तीभाग में लाकर उसका वहीं पर विनाश करता है। साध्या साद्य प्रतीत होने वाले जो मेह हैं, वे सभी इसी वाय विकार से ही उत्पन्न होते हैं। जब वाय पित्र और कफ की मात्रा निर्दिष्ट होकर समान रहती है, तब मेह भी समान भाव से ही रहता है इस विशेष प्रस्तति में भी पड़े हुए मनुष्य के लिए अपेक्षित है कि उस दोष का निवारण कर ले मूत्र के ब्रह्मांडिक लक्षणों के अनुसार ये न प्रमेह रोगों में भेद की कल्पना की जाती है वहाँ प्रमेह रोग दस प्रकार का है सामान्यतः मूत्र स्वच्छ अत्यंत स्वेद सीतालगंध ही तथा जल के समान होता है किंतु जो प्राणी उदक में हैं है हैं, कुछ मटमैले और चिपचिपे मूत्र का छरण करता है। एक चुंबे रोगी के शरीर से एक चुरस के समान अत्यंत मधुर मूत्र निकलता है। सांद्र में से प्रभावित रोगी बासी रखे हुए जल के समान मूत्र छोड़ता है। सुरां रोगी का मूत्र उत्सर्ग सुरां के सदृश होता है, जो ऊ विष्ठमेहसे ग्रसित रोगी को प्रायः मूत्रस्राव के समय रोमान्य हो उठता है वा तंडुला मिश्रित जल के समान अत्यंत स्वेत मूत्र का प्रत्या करता है जो शुक्र में ही है उसको शुक्र मिश्रित अथवा शुक्र के समान वर्ण वाला मूत्र करता है सिकता अर्थात रेतमेहसे पीड़ित व्यक्ति को रेत के समान ही उसके सदृश मल अथवा विकार हो जाता है सिद्ध में ही रोगी को प्रायः अधिक मात्रा में मदुर और अत्यंत सीतल मूत्र गिरता है जो रोगी सनीर में ही विकार से संतप्त होता है वह धीरे-धीरे बार-बार मंद-मंद से मूत्र क्षरण किया करता है लाला में ही रोगी लाला तंतु अर्थात लार के समान तार बनाने वाले चिप यही नील वर्ण के समान और मसी अर्थात स्याही के सदर्श कृष्ण वर्ण वाले मूत्र का परित्याग करता है। संदस्थान मरमस्तल मांसल भाग जैसा कोष्ठ प्रदेश में जो प्रमेह पिंड का होती है, वह अंत में उन्नत मध्य में निम्न आदर्शता से रहते और सहन करने वाले पीड़ा से सम्बंधित होती है। जो पिंड किनारों पर ऊंचे तथा जिसकी शराब के समान स्थिति और आकृति होती है, उसे शराबिका कहते हैं। जो पिंडका कछुए के समान होती है और उसमें जलन रहती है, उस पिंडका को विद्वान लोग कच्ची पका नाम से स्वीकार करते हैं। बहुत बड़े नील वर्ण के समान दिखाई देने वाले पिंडका को विन्धा के नाम से माना गया है। शरीर में उ कष्ट का अनुभव करता है उस पिंडिका को ज्वलनी कहा गया है रक्त श्वेत तथा स्फोट का रूप धारण करने वाले कठोर पिंडिका का नाम अजली है जो पिंडिकाएं मसूर के समान आकृति वाली हैं उसे मासुरिका के नाम से जाना जाता है जिह्वा में सरसों के समान छोटे-छोटे उभरे -छोटे, हुए दानों के को सर्पिका का नाम दिया गया है जो रोगी को अत्यधिक कष्ट देते हैं पुत्री नामक पिंडका बड़ी अथवा छोटी होती है वह अत्यंत शोक्ष में भी हो सकती है जो पिंडका विदारिक अंद के समान गोल तथा कठोर होती है उसका नाम विदारिका है विद्रधि लक्षणों से युक्त अर्थात पीपस से युक्त पिंडका को विद्र अत्यंत कष्टकारी होती है सद्य के प्रकुपित होने से मेद को अल्प मात्रा में विकृत करने वाली अन्य पिंडिकाएं उत्पन्न होती हैं प्रायः शरीर में जैसे-जैसे दोष की अभिवृद्धि होती है वैसे-वैसे ही उन सभी पिंडिकाओं का आविर्भाव होता है मेद को विकृत करने वाले इन पिंडिकाओं का जन्म तो बिना जब तक पिंडिका नहीं किया जा सकता जो हल्दी के समान अथवा रक्त वर्ण या प्रारंभिक स्वरूप का प्रतियां करने वाले रक्त मूत्र का करता है उसको प्रमेह रोग के बिना रक्तपित्र रोग जानना चाहे रक्तपित्र रोग के प्रभाव से ही मूत्र का रंग हरा एवं लाल होता है